बिहारी लाल की जय श्री राधा बिहारी देवजू की जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री श्रीनताय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राघा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जै गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमा जयति पराष सूनु सत्यवती हृदय व्यासो नंदनो नंदनोंस यमलगल वाग्म ममृतम जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धामम नमा हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिहम बराको तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव अतिमरांधानंजन शक्षुन्मील तस्म श्री श्रीगुर्व नम वंदेहगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीरूप श्रीरूपं जात सहगण गण रघुनाथ सजीवं साध्व सावधत तंस पर्जन सहित श्री श्री राधा श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य राधा श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा पद सह गणलताी विशाखान्विता आजाबितुजौ कनक संकर्तनौ कमताक्ष विश्वभरौ द्विजरौ युगधर्मौे जगत्कुण वंदे कृष्णपरिंदयुगुल यस्म को वक्षो वक्षोज प्रणीकृते विलसती स्निग्धोंगस्व काश्मीर तलशोणिमुरीतने काम नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकाहरीज मतन्वते नारायण नमस्कृत्य नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्या तपोजय मुदीरें वाचाकुभ्यपुभ्य भत्ता पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे ऊपुर्गत दयावलोको हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कृत मंद मते दयाद्रा तुलसी कानम यत्र यत्र पद्मना च पुराण पठनम यत्रो सन्नी तो हरि बिहारी लाल की ृंद मंगल श्री भावना सार संग्रह सा गत दो दिन से महामहोत्सव के परिप्रेक्ष्य में श्रीम महाप्रभु श्री जगन्नाथ प्रभु श्री बलभद्र प्रभु श्री सोहद्रा महारानी भगवती पधारी उनके के महामहोत्सव आनंद में उनके गुणानुवाद का गायन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र कर रहे थे रथ यात्रा महोत्सव पर श्री महाप्रभु के जिस प्रकार हृदय में समृद्धमान संयोग का अपूर्व तरंग उठ रही थी उसका वर्णन किया रथयात्रा महोत्सव पर महाप्रभु जैसे श्री स्वरूप दामोदर के साथ में एकांत में चर्चा कर रही हैं श्री राधे का भाव को धारण करके व कुरक्षिप्त मिलन होने पर श्री किशोरी जी श्यामचंदर से ही कह रही हैं कि श्यामचंदर आप हमसे ये कह रहे हो कि मेरा ध्यान करो मैं आ जाऊंगा जब जब भी ध्यान किया तब तब मैं उपस्थित हो जाता हूं तो श्री की, की त्योरी चढ़ गई मान्य स्वरूप धारण कर कह रही है नहीं गोपी योगेश्वर तोमार पद कमल ध्यान कर पाए को संतोष तुम्हार वाक्य पर पाटी तार मध्य कुट नाटी शून्य गोपी बाढ़े अतिरो तो महाशय जी जरा ये विचार तो कर लिया करो कि किसको ज्ञान का उद्देश्य दे रहे हो गोपी को योगेश्वर है क्या जो तुम्हारा ध्यान करके उनको संतोष हो जाएगा इतने दिन में मिले हो कहीं प्रेम प्रीति प्रार्थना इनकी बात तो कर नहीं रही हो योग की बात कर रहे हो ध्यान करने की बात कर रहे हो तुम्हारे हृदय में जो कुटनाटी है जो कपट है उसको देख देख करके गोपियों को उल्टा क्रोध आ रहा है श्री श्याम चंद्र कह रहे हैं ना ना ऐसा नहीं है राखी थे तुम्हार जीवन से तुम्हारे प्रेम के मैं सदा सदा बसीभूत हूँ तुम्हारे प्रेम के बसीभूत हो करके मैं नारायण की आराधना करता हूं और नारायण की आराधना करनी हाँ नारायण की आराधना करेंगे तो नारायण की आराधना करता हूं और नारायण की आराधना करके मुझ में ये शक्ति आ गई है कि मैं प्रकाश भेद से नित्य प्रति तुम्हारे पास में प्रदोष काल में उपस्थित हो जाता हूं तुम्हारी प्रतीक्षा देखता हूं बैंशी बजाता हूं तुमको बुलाता हूं और तुम्हारे साथ में क्रीड़ा करके फिर लौट जाता हूं सुबह अलग हो जाता हूं उसी समय कोई गोपी यदि ये कहे श्री किशोरी जी से बोले अरे सके यहां पर तू भी है श्याम सुंदर भी है बन भी है बसदेव जी यज्ञ करने वाले हैं गाने बजाने वाले भी आए हैं कहीं से बंशी का भी अरेंजमेंट हो जाएगा व्यवस्था हो जाएगी अब रही मयूर मुकुट की गुंजामाल की तो वो भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था बना लेंगे मयूर मुकुट भी मिल जाएगा गुंजामाल भी कहीं बन जाएगी और गोप वेश धारण करके यहाँ पर रास कर प्रिया जी बोले नहीं तोमार ये अन्य देश अन्य संघ अन्य देश गोपी जो कभी नहीं भाया यहाँ पर कुरुक्षेत्र की भूमि में ये कोई रास करे तो ये रास की भूमि नहीं है श्रीमद बृंदावन है मेरा हृदय वृंदावन एक भूमि नहीं है वृंदावन तत्वतः श्री किशोर का हृदय है और उस हृदय में ही वे प्यारे को पधरा करके वहां प्यारे को बिरसाती हुई विराजमान होती हैं। वृंदावन मात्र भूमि नहीं है वृंदावन तो श्री प्रिया जी का भाव है वृंदावन तो प्रिया जी का हृदय है इसलिए सखी को समझाती हुई कह रही है बोले अरे सखी तू ये कह रही है कि भूमि भूमि सब एक से अरे बगीचा यहां पर भी है और रही चांदनी की बात सुपूर्णमा यहाँ पर भी आ रही है चंद्रमा यहां पर भी खिला है चांदनी यहाँ पर ही है एकांत बन भी है यदा जी नहीं सही परंतु तो यहाँ पर जो कुंड है वो कुंड हैं, नदी का किनारा भी है चलो यहाँ पर रास हो जाए बोले यहाँ पर रास नहीं हो सकता है अन्य हृदय मान मोर मन वृंदावन मने बोने एक कौरी माने कहा तुम्हारे करा यदि उदय तभी तुम्हार पूर्ण कृपा माने प्यारे यहां पर नहीं हो सकता है दूसरों के लिए हृदय का अर्थ होता है मन अन्य हृदय मन दूसरे के लिए हृदय शब्द का अर्थ होता है मन परंतु मेरे लिए हृदय का अर्थ क्या है शिव वृंदावन वृंदावन मेरा हृदय मोर मन वृंदावन हृदय मन दूसरे के लिए मन का अर्थ हृदय है परंतु है शिव वृंदावन ये वृंदावन एक भूमि नहीं है वृंदावन श्री किशोर जी की श्याम सुंदर की सेवा करने की जो अभिलाषा है वह अभिलाषा ही धाम के रूप में इच्छा ही धाम के रूप में परिणत है देह देह ट्विट प्रभाव जो प्रेम का प्रभाव है वो प्रेम का प्रभाव प्रेम की एक ट्विट प्रेम का एक प्रकाश मन का एक प्रकाश वो ही श्रृंदावन है और जब तक वृंदावन नहीं है तब तक रास नहीं हो सकता है तो अन्य हृदय मन मन मोर मन वृंदावन मने बौने एक और माने मन और बंद इन दोनों को मैं एक करके मानती हूं मन और बंद दो अलग अलग वस्तु नहीं, नहीं है अलग अलग वस्तु नहीं है तहा तुम्हारे कराओ यदि उदय तभी तुम्हार पूर्ण कृपा मानो वहां पर यदि तुम अपने चरणों को उदय कराओ तब मैं मानूंगी कि तुम्हारी पूर्ण कृपा है प्यारे जब तक तुम वृंदावन में नहीं पधारोगे वो वृंदावन पधार करके जब तक तुम श्री वृंदावन में गोपवेश में उसी स्वरूप में जब तक तुम मेरे साथ में क्रिया नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारी पूर्ण कृपा नहीं मानूंगी प्यारे यहां कुरुक्षेत्र की भूमि में रास नहीं हो सकता है ऐसी स्थिति में श्री प्रिया जी ने उस समय संकेत दिया और संकेत देने पर जितनी भी छोटी छोटी छुटकन गोपी हैं वे सब की सब छुटकन गोपी अपने अपनी ओरणी जो है उन ओरणियों को उतार करके अपने माथे के ऊपर उस समय पटका बांध करके जैसे घोड़ा हो और उस समय श्याम सुंदर को रस के ऊपर विराजमान करके सब ले चले श्रीमद वृंदावन में पथा के लाई शारदा वाली में जहां जिस बाली का जिस बालू का स्पर्श करने पर श्रद्धा का उदय हो जाए शारदा वो श्रद्धा का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है बालू माने बालू श्रद्धा उत्पन्न करने वाली श्री ब्रज के प्रति अपूर्वी जो श्रद्धा है उसको उत्पन्न करने वाली क्योंकि गुंडीचा मंदिर का की जो भावना है वह है जैसे श्री श्याम सुंदर आप वृंदावन में बधा रहे तो गुंडीचा मंदिर है वृंदावन और श्री जगन्नाथ मंदिर है वह है मानो कुरुक्षेत्र श्रीमंद महाप्रभु वहां स्तंभ उनके ऊपर हाथ रख करके श्रीहस्त की चिन्ह विराजमान है उंगलियों के श्री भो भूमंडप उसके ऊपर हाथ रख के जिस समय विराजमान है उस समय उंगली अंगूठा श्रीमद महाप्रभु का विराजमान चौखट के ऊपर तो वहां छिप के दर्शन कर रही हैं श्री श्याम सुंदर का और श्याम सुंदर को पधरा करके उस समय श्री वृंदावन लेकर के श्री प्रिया जी पधा दी के ऊपर विराजमान करके वृंदावन लेकर के तो उस लीला का आस्वादन श्री जगन्नाथ भगवान की अपूर्व कृपालता और साक्षात वे प्रत्यक्ष ब्रह्म होकर के विराजमान हैं दारू ब्रह्म रूप में वे प्रत्यक्ष रूप से सामने विराजमान हैं उनके उस परम कृपाव्य स्वरूप का दर्शन करके आज ब्रह्म के सामने ब्रह्म ही नृत्य करते हुए विराजमान है श्रीमन महाप्रभु अनेक महाप्रभु के परकर अनेक परकर के रूप में अनेक संप्रदायों के रूप में वहां विराजमान और सप्त तो संप्रदाय में सब दर्शन कर रहे हैं कि महाप्रभु हमारे संप्रदाय आकर के साक्षात नृत्य करते हैं तो महाप्रभु प्रकाश भेद धारण करते हुए श्री जगन्नाथ जी के रथ के आगे आनंद पूर्वक नृत्य करते हुए विराजमान और औ नृत्य के आवेश में ही श्रीमद महाप्रभु श्री प्रताप रुद्र राजा उनको साफ पहचान रहे हैं अच्छी तरह से पर दिखा रहे हैं जैसे पहचान नहीं रहा हूं सन्यासी राजा का दर्शन काय को करेगा प्रताप रुद्र महाजी ने कई बार महा प्रभु के पास में का लिख लिख करके भेजी कि मुझे एक बार चरण स्पर्श करने का सुख प्राप्त हो जाए चंद्र स्पर्श करने का सौभाग्य प्रदान करने पर महाप्रभु ने मना कर दिया वह सन्यासी होकर के राजा स्पर्श महा अपराध हो जाएगा मेरा सन्यास धर्म नष्ट करने में क्यों तुले हुए हो सन्यासी राजा का स्पर्श नहीं करता है राजा का दर्शन नहीं करता है प्रताप महाराज को बिल्कुल मना कर दिया पर श्री प्रताप्रद की परम व्याकुलता उस समय श्री गोपीनाथ आचार्य श्री सार्व भट्टाचार्य सब देख रहे हैं उस लीला का दर्शन कर रहे हैं प्रताप रुद्ध की व्याकुलता एकदम सूखते हुए चले जा रहे हैं कि महाप्रभु का किसी तरह से स्पर्श चरण स्पर्श मुझे प्राप्त हो जाए एकदम व्याकुल हो रहे हैं सबने विचार करके एक योजना बनाई बिल्कुल प्रसाप परम भागवत है महाप्रभु का इनकी अभिलाषा इनके विराह की निवृत्ति होनी ही चाहिए महाप्रभु ने मन से प्रताप रुद्र को अपनाए हुए हैं कृपा किए हुए हैं परंतु केवल संन्यास मर्यादा की रक्षा करने के लिए ऊपर से दिखा रहे हैं उपेक्षा उसका उपाय अब तो यही है तो सबने श्री प्रताप रुद्र महाराज को उस समय संकेत दिया कहीं महाप्रभु का स्पर्श प्राप्त हो जाए इतने को प्राप्त करके भी कृतिकृत्य हो रहे हैं एक दिन अपने राजकुमार परम सुंदर कुछ वर्ण भी नील वर्ण है श्याम वर्ण है राजकुमार का उनको कृष्ण वेश धारण करा करके ठाकुर जी का वेश बना करके मुकुट कुंडल ये धारण करा करके जिस समय श्री महाप्रभु के पास में भेजते हैं महाप्रभु कृष्ण रूप का दर्शन करके राजकुमार उसको बरवस अपनी भुजा से अपने हृदय से लगा लेते हैं अत्यंत अत्यंत गाढ़ आलिंगन करते हुए बहुत देर तक रखते हैं राजकुमार के ऊपर अपूर्व कृपा हो रही है राजकुमार जिस समय लौट करके आते हैं श्री प्रसाद आहा श्रीमन महाप्रभु की कैसी तुम्हारे ऊपर कृपा आज तुम महाप्रभु से मिलकर के आए हो महा तुम्हारे भाग्य का क्या ठिकाना श्री प्रभु ने तुमको अपने कंठ लगाया है गले से लगाया है तुम धन्य हुए धन्य उस परम्हण को प्राप्त करके और मैं तुम्हारा प्राप्त करके तुमको अपने गले लगा करके श्रीमद महाप्रभु के स्पर्श महाप्रभु के चरण स्पर्श का देह स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त कर लू और ऐसा कहकर के बालक को अपनी छाती से चिपकाए हुए हैं छोड़ नहीं रहे बालक भी परम परम आनंदित हो रहा है पिता के उस आनंद का दर्शन करके तो श्री प्रताप रुद्र की ऐसी दशा अनेक अनेक बार पत्रिका लिखी परंतु श्रीमंत महाप्रभु स्वीकार नहीं कर रहे हैं उस पत्रिका को भी तब सब भक्तों ने मिलकर के ये योजना बनाई बोले महाप्रभु की कृपा तो है प्रताप रुद्र के ऊपर परंतु केवल मर्यादा के कारण महाप्रभु नहीं दिखा रहे हैं राजा से कहा बोले एक उपाय है ये अपना राज मुकुट राज दंड इन सब और किसी का त्याग कर दो उड़िया का सामान्य ग्रामीण का वेश धारण करके श्रीमद महाप्रभु के चरणों को बस हिम्मत करके पकड़ लेना कुछ नहीं होगा पकड़ लेना हिम्मत करना प्रताप भीतर भीतर डर रहे हैं जो इतना बड़ा प्रतापी वो भाव की ऐसी महिमा है के भाव के कारण कितना भयभीत श्री प्रताप उस समय सामान्य का का उस समय जा रहे हैं सब लोग महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का रथ उस समय किसी बगीचे के पास में रुका हुआ है विश्राम मध्यान्ह जो अः भोग है उस भोग के लिए श्री उस समय आए और आकर के के पीछे जो सात भक्तगण छिपे हुए हैं उन एक एक के पास में जाकर के चरणों में वंदना कर रहे हैं कि आप आशीर्वाद दो आप वैष्णवों की गुरुजनों की कृपा से ही श्रीमद महाप्रभु की कृपा की मुझे प्राप्ति हुई महाप्रभु की कृपा के लिए सब आशीर्वाद दे रहे हैं जाओ जाओ बिल्कुल चिंता मत जाओ बढ़ो हिम्मत करो और आज वैष्णव के कृपा आशीर्वाद के बल पर श्री प्रताप जय ते विगम जन्मना ब्रजश्रय ते इंदिरा शशद ही ऐसा कहते हुए श्री गोपी घी तो उनका पाठ करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही आए महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया और चरण पकड़ करके महाप्रभु शयन कर रहे हैं इतना नृत्य करके आए हैं मनुष्य लीला में थक गए हैं महाप्रभु की आंख बंद है महाप्रभु के चरण को प्रताप ने पकड़ लिया चरणों को धीरे धीरे पलट रहे हैं अपनी गोदी में रख के चरणों को दबा रहे हैं अपूर्व आनंद की प्राप्ति कभी अपने हृदय से चरणों को लगाए कभी अपने माथे से चरण छू करके हाथ को माथे के ऊपर लगाएं प्रेम में विफल हो रहे हैं और गोपी का पाठ किए जा रहे हैं कि तब कथाम तप्त जीवनम कवि कल श्रवण मंगलम श्री मदाततम भूवि ग्रणन भूर दाज के प्यारे तेरे तब कथा मृतम जगत में अमृत नाम से कोई भी प्रिय वस्तु को अमृत कह दिया जाता है सामान्य भोजन कर रहे हैं कह रहे हैं भोजन क्या है अमृत है कामी के लिए कामनी के आधार वे ही अमृत हो जाए तो कोई भी प्रिय वस्तु हर चीज को अमृत कह दिया जाता है जगत में कवियों का स्वभाव है किसी भी प्रिय वस्तु को अमृत कह देंगे तब तो कथा अमृत पर ये सब अमृत नहीं है अमृत रूप में प्रसिद्ध रूप में दो ही अमृत प्रसिद्ध हैं एक अमृत है स्वर्ग का अमृत स्वर्गीय अमृत जो कि समुद्र मथने से उत्पन्न हुआ और जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ वह अमृत ही अमृत है उससे भी बढ़कर के एक अमृत और है वो अमृत है मोक्ष रूपी अमृत तो अमृत शब्द के दो अर्थ हैं या तो स्वर्ग का अमृत या प्रत्यक्ष रूप से या अमृत का तात्पर्य है जिसका कभी विनाश नहीं है जो लय विक्षेप से रहित होकर के विराजमान है ऐसा स्वयं सिद्ध लय विक्षेप रहित जो पदार्थ है वह पदार्थ ही जिसका न कभी लय है न जिसमें कभी परिवर्तन ऐसा जो पदार्थ है वो पदार्थ ब्रह्म परिच्छेद सामान्य अत्यंत भाववत जो पदार्थ है उसको अमृत कहा गया ब्रह्म को अमृत कहा गया तो मुख्य रूप से तो अमृत वो ही है इस स्वर्ग के अमृत को भी पी करके एक न एक दिन तो देवताओं को भी मरना है एक न एक दिन तो प्रलय सबका होना है और प्रलय रहेगा उस समय देवता न, न देवता रहेंगे न स्वर्ग रहेगा तो यह भी केवल आरोप के कारण अमृत तुलनात्मक दृष्टि से कह दिया कि मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं की आयु अधिक है इसलिए वे अमर हैं तत्वता वे भी अमृत नहीं है वे भी अमर नहीं है केवल उपचार के कारण उपचार का तात्पर्य दो वस्तुओं में समानता देख करके कार्य को ही कारण को ही कार्य कह देना यहां गुण को ही गुणी कह देना जहा आधार को ही आधे कह देना इसको कहती हैं उपचार जैसे बोलने में आता है अभी अभी चेयर ने यह कहा था अब चेयर थोड़ी बोलेगी चेयर पर्सन बोलेगा पंत बोलने में ही आता है अभी अभी चेयर ने ये कहा था तो चेर नहीं बोलती है आधार को ही आधे बना दिया गया जो चेयर पर्सन है उस तो चेयर चेयरपर्सन को ही चेयर कह दिया जाता है पी रहा है कोई घी और कहता है आयु पिवामी मैं आयु पी रहा हूं घी से आयु बढ़ती है इसलिए घी को ही आयु कह दिया गया तो गुण इनके अभेद के कारण तभी कार्य कारण उनके भेद के कारण हो रही है माहौल में माघ के महीने में वर्षा और किसान कहता है अरे वर्षा नहीं है ये तो चना बरस रहे हैं चना की खेती बहुत बढ़िया होगी तो वर्षा को ही चना कह दिया गया कार्य को ही कारण कह दिया गया तो जहां कारण को कार्य कह दिया जाए जहां आधार को आधे कह दिया जाए जहां गुण को गुणी के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए तो दो वस्तुओं में भेद होने पर भी भेद जहां मिट जाए उसका नाम है उपचार संयोग के कारण इसलिए स्वर के अमृत को अमृत कहा गया वो तो केवल उपचार के कारण कहा गया तुलनात्मक तो दृष्टि से कह दिया गया कि देवता अजर हैं अमर हैं तथ्यतः देवता अजर अमर नहीं है इसलिए दो अमृत प्रसिद्ध अमृत हुए संसार के अमृतों की तो बात तो जाने दो उनको तो उनकी चर्चा ही करना जब स्वर के अमृत को भी नकार रहे हैं तो संसार के अमृतों को तो क्या माना जाएगा वो तो कुछ है ही नहीं परंतु तो तब कथा प्यारे तेरी जो कथा है वो ही मुख्य रूप से अमृत है तप्त जीवनम जैसे कोई से तप्त व्यक्ति हो और उसको कोई संजीवनी प्राप्त हो जाए जो स्वादिष्ट भी हो शरीर के रोग को भी दूर करने वाली हो और शरीर को पुष्ट भी करने वाली हो ऐसी यदि कोई रसायन मिल जाए औषधि केवल रोग को दूर करती है परंतु तो तो रसायन रोग को भी दूर करती है शरीर को भी पुष्ट करती है वह आरोग्य को भी बढ़ाती है सुस्वादु भी होती है तो तीनों गुण स्वादिष्ट भी हो रोग को भी दूर करे और पोषण भी करे ऐसा रसायन मिल जाए तो उसका कहना है क्या तो तप्त जीवन वह तो जीवन ही है तप्त व्यक्ति के लिए जैसे जल जीवन के समान उसे लगता है भी कभी कवि विहरीतम कलमशापहम कवि जल कलमश को दूर करने वाली इस कृष्ण कथा को कहा कि कृष्ण कथा के श्रवण माप से सारे कलमश दूर हो जाते हैं श्रवण मंगलम और औषधि तो ऐसी होती है जिनको खाना पड़ता है उनके साथ में पथ्य करना पड़ता है उपथ्य करने से उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है परंतु यह एक ऐसी औषधि है जिसको खाने की जरूरत नहीं है श्रवण मंगलम कान से सुन लो कृष्ण कथा इतने में मंगल हो जाए रोग है हृदय में पान तो उसकी निवृत्ति हो रही है काय से बोले कुछ दवाई ऐसी होती है कान में डालने से कुछ सुनने से रोग को दूर करती है ये श्रवण मंगलम ये कृष्ण कथा श्रवण और वाणी से कहने वाली है वाणी से कही जाए कान से सुनी जाए तो सुनने वाले कहने वाले दोनों का मंगल हो जाता है श्रीमद आत आहा श्री कृष्ण कथा श्रीमत होकर के विराजमान है परम परम शोभा से युक्त परम वैभव से युक्त होकर के विराजमान और इस कृष्ण कथा का कहीं अंत है क्या आततम गाय जाओ गाए जाओ कभी भी कथा न समाप्त होने वाली न श्रोता का मन कभी भरने वाला न वक्ता का मन कभी भरने वाला आततम पर्याप्त रूप में विस्तृत है भूमि ग्रे इस कृष्ण कथा को आह पृथ्वी पर जो ग्रहण करते हैं पृथ्वी पर गायन करते हैं भूरिदाजना उनसे बढ़कर के दाता और कोई दूसरा नहीं है किसी ने करोड़ दो करोड़ मिलियन बिलियन ट्रिलियन लगा करके बहुत बड़ा धर्मार्थ दातव्य अस्पताल खड़ा कर दिया वो दाता नहीं है दाता वे गुरुदेव है जो कृष्ण कथा कृष्ण नाम उनको श्रोता के काम में प्रदान करते हैं उनसे बढ़कर के कोई दूसरा दाता नहीं है दूसरा तो केवल शरीर की रक्षा करने के लिए वो भी आयु है तो औषधि काम करेगी आयु नहीं है तो औषधि काम नहीं करेगी टूटी को बूटी नहीं तो वो सापेक्ष होकर के विराजमान है औषधि वे सारे साधन तो श्री कृष्ण कथा निरपेक्ष होकर के कल्याण करने वाली होकर के विराजमान है अतः जो कृष्ण कथा सुनाते हैं बे बे श्री ही भूरिदा, जो कृष्ण कथा सुना रहे हैं महाप्रभु प्रेम में विभल हो जाएं और भूरिदा भूरिदा कहकर के प्रताप रुद्र महाराज को अपने हृदय से लगा ले भूर्दा घूर्दा कहकर के श्री प्रताप रुद्र को कि तुम मुझे कृष्ण कथा की महिमा को सुना रहे हो आम से बढ़कर के और कोई दाता नहीं हो सकता है और कोई दाता नहीं हो सकता है ऐसा कहकर के प्रताप रुद्र को भूरदा कहकर के संबोधित कर रहे वहां श्री एकादश कंध के एक श्लोक का गायन करते हैं कि कौन राजन इंद्रियवान श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में श्री कविकर्ण श्री को श्रीमद भागवत को उस श्लोक को कोट करते हैं महाप्रभु ने एक श्लोक वहां पर उद्धत किया इसी भूर्दा भूर्दा कहते हुए एक श्लोक का गायन कर रहे हैं कि कौन राजन इंद्रियवान अरे राजन कौन ऐसा इंद्रियवान होगा जो मुकुंद चरणाम्बुजम श्री मुकुंद के चरणाम्बुज का सेवा नहीं करेगा यदि इंद्रिय हैं तो इंद्रियों का परम फल सर्वोत्तम वस्तु को प्राप्त करना ही है इसलिए अक्षल इदम आख पाने का परम फल यही है कि श्री प्रभु के दर्शन किए जाए कान का फल यही है कि उनकी कथा श्रवण की जाए वाणी का फल यही है कि उनके गुणानुवाद का गायन किया जाए ग्रहण का फल यही है कि उनके चरणार्थ की तुलसी की गंध को ग्रहण किया जाए रसना का फल यही है कि उनके फेला लव का आस्वादन प्राप्त किया जाए त्वचा तो अच्छा का फल यही है कि उनके चरणों के स्पर्श के माधुर्य का आस्वादन किया जाए स्पर्श के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त किया जाए अन्य कोई दूसरा फल नहीं है तो कौन राज इंद्रियमान जिसके इंद्रिय हैं उसका परम फल यही है कि वह श्री मुकुंद चरणामबुज उनका सेवन कर जो के देवताओं के लिए भी परम्परम दुर्धा हुए और श्री महाप्रभु ने प्रताप रुद्र महाराज को अपनी छाती से चिपका रखा प्रताप रुद्ध महाराज कृतकृत्य हो रहे कुछ देर के बाद में अब महाप्रभु नाटक कर रहे हैं पहचान तो पहले ही गई थी महाशय जी दिखा रहे थे जैसे मैंने अनजाने में स्पर्श किया है अब अपने स्वरूप में आने पर उस लीला मुझे ऐसा कहकर के सुकुड़ते हुए दूर हट जाते हैं पहचान जाते हैं अरे तुम तो राजा मालन पड़ते हो राज चिन्ह सामुद्रिक जो चिन्ह है वो तुम्हारे यहां पर तुम्हारे श्रीअंग में दिख रहे हैं समुद्र नाम करके एक ऋषि हुए उन्होंने शरीर के चिन्हों को देख करके उनके फलों को बताया कि यदि ऐसे चिन्ह हैं तो वो व्यक्ति ऐसा होगा वो दरिद्र होगा कि वो अमीर होगा कि वो विद्वान होगा ये सारे हस्त रेखाओं को देख करके शरीर के जो चिन्ह हैं उनको देख करके ललाट की रेखाओं को देख करके इन चिन्हों को देख करके उंगलियों की मोटाई हाथ के जो पर्वत हैं उनका दर्शन करके लक्षणों को बता देना कोई कोई तो केवल अंगूठा को देखकर के पूरा जन्म पत्र बना दे ज्योतिष का एक भाग है सामुद्रिक शास्त्र तो सामुद्रिक लक्षणों को देखकर कर किश्वर महाप्रभु फिर अलग हट रहे और सब उस समय श्री प्रताप महाराज को घेर करके खड़े हो जाए कि धन्य धन्य आह तुम धन्य हो आज श्रीमद महाप्रभु की तुमको अपूर्व कृपा मिली और शिव प्रताप रुद्र संकुचित तो होते हुए उस समय सबको प्रणाम करके कि आपकी कृपा का बल है अपने पधार जगन्नाथ प्रभु के ऐसी रथ यात्रा ये सबके ऊपर कृपा करने वाली अपूर्व श्री रथ यात्रा का महोत्सव जगन्नाथ जी की एक बहुत सारी लीलाएं हैं उनमें एक लीला है कि कोई व्यक्ति थे उनको कहीं जगन्नाथ जी का रथ होगा बड़ी दूर से ये सुन करके वे आए और रथ यात्रा हो गई तब तक बाहुल यात्रा जो है जगन्नाथ जी का लौटना वो लीला भी पूरी हो गई उनको श्री जगन्नाथ जी ने साक्षात रथ यात्रा का दर्शन कराया इतने कृपालू होकर के विराजमान श्री जगंद इतने कृपालू होकर के विराजमान कोई जिनको मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए पतित पावन स्वरूप धारण करके दरवाजे के ऊपर आकर के दर्शन दिए और दरवाजे से ही श्री पतित पावन का जिनको मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है मर्यादा में उन लोगों को दरवाजे से ही दर्शन देते हुए विराजमान होते तो जगन्नाथ जी की लीला वास्तव में जगत के ईश्वर के विराजमान और उनकी सारी लीलाएं नाकृत लीलाकार श्री जगन्नाथ भगवान की अनंत अनंत लीलाए हैं उन लीलाओं का अद्भुत विस्तार उन लीलाओं का पावन स्मरण करते हुए और श्री जगन्नाथ जी का मुख दर्शन करते हुए अपने वाक पुष्पांजलि श्री आत्मसमर्पण श्री जगत जगत जगदीश के श्री चरणारे करते जगन्नाथ भगवान की जय श्री बलभद्र भगवान की जय श्री भगवती की जय अपूर्व से कृपा करते हुए वे विराजमान होते श्री राधालिंगित कृष्ण श्री जगन्नाथ साक्षात विराजमान राधा लिंगित के प्रसंग में ही श्री प्रकृत जो भावना सार संग्रह उसमें जैसे श्री सिद्ध कृष्णदास ता प्रातः लीला का, का स्मरण कर रहे हैं उस लीला का स्मरण करें सैतीसवें श्लोक में श्री उस समय श्यामला जी उनका राधारानी के साथ में तो संवाद चल रहा है और श्री श्यामलाजी कह रही है के राधे सतेन तो फलिष्यश्च मलसांग बुद्धि आस्वाद्यम सौरभ ताली मदताली प्रत्यायती अति श्री प्रातः काल में मुखरा जी जटला जी के साथ में राधा रानी को जगा करके के बेटी अभी तक सो रही है अभी जागी के नहीं राधा ऐसा कहकर के नानी मुखरा श्री राधिका को जगा करके चली गई जटला मुखरा इनके हृदय में जो संदेह था उस संदेह को भी दूर कर दिया हाय हा हाँ, कल नंद के ढोटा के कंधे के ऊपर जो पीताम्बर देखा था वो पीताम्बर मेरी पुत्री के पास में कैसे है ये कह कर के अत्यंत हप हा हा हाँ, हाँ, हाँ करके डोकरी पक पकार रही है और उस समय श्री विशाखा जी एक बात तो बड़ी डर गई बड़ी प्रत्युत्पन्न मती तुरंत ही समाधान कर दिया बोले अरे जन्म की आधरी दिखे तो है ना रतों आवे ये प्रकाश की जो किरणें खिड़की से होकर के आ रही हैं, नया सूर्य का उदय उस समय लाल किरण सूर्य की सुनहरी उनके कारण हमारी सखी का वस्त्र देखो इसे पीला दिख रहा है वस्त्र तो वही है हमको हमको तो नहीं दिख रहा है तुझे दिख रहा है माने कलर ब्लाइंडनेस तुझ में है हम में नहीं है रंग को पहचानना यह है गुण ये ये जो दोष है ये तुझ में है हमको तो नहीं दिख रहा है सूर्य की किरणों के कारण थोड़ा पीला पीला दिख रहा है ऐसा कह रही है तुझे भ्रम हो गया है और उस समय मुखराई के हाँ बेटी सही कहे बूढ़ी हो गई ना। ऐसा कह के, मुखराई चली गई और श्री श्री श्री के तुरंत ही विशाखा श्री ने श्री उस वस्त्र को हटा लिया और नीलांबर ला करके धारण करा श्री राधिका का जिसे किसी को भ्रम नहीं इस प्रकार सखी के छिद्र माने जहा दोष है उनका संवरण करना ये सखी का कार्य है श्री राधिका में यदि कहीं कोई दोष दिखे तो उस दोष का गुरजनों के आगे संवरण करना ये सखी का एक सेवा सेवा को करती हुई श्री विशाखा जी विराजमान हो इतने में ये जब सब चली गई गुरजन चले गए इसके बाद में सखियों की झुंड आई और सखियों के झुंड में श्री श्यामला जी आई श्यामला जी को आती हुई देखकर देखते ही श्री राधा रानी एकदम आनंदित हो गई और कह रही हैं अरे वीर श्यामला तेरे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए बड़े दिन में आई है आ ऐसा कहकर के श्री श्यामला जी का बड़ा स्वागत कर रही हैं और कह रही है बोले अरे सखी तेरे चरणों का निक्षेप तेरे तो पैरी ऐसे हैं कि जहां पड़े वहां कल्याणी कल्याण है ऐसे मंगल में चरण तेरे आज मेरी घर में पढ़े मेरी इस शयन कक्ष में पढ़े प्रातः होते ही सबसे पहले मैंने आज सुबह ही सुबह तेरा दर्शन किया है अतः देखना आज मेरा दिन बड़ा अच्छा जाएगा ये बहुत अच्छा शब्द है और कह रहे हैं कि अरे सखी देख तुम सखियों ने मेरे हृदय में जिस प्रेम रूपी बीज को बोया और प्रेम रूपी बीज को बोकर के उसे निरंतर निरंतर सिंचित किया पोषा वो प्रेम की लता में निदेह बड़ी हो गई परंतु तो आश्चर्य की बात है लता तो अब खूब बड़ी हो गई है खूब फल फू गई खूब बड़ी हो गई है फूल गई है बड़, बड़ी भी हो गई परंतु तो अभी तक इसमें फल नहीं आए हाय तुमने जो बीज बोया है ये लता फल कब प्रदान करेगी अर्थात मुझे श्याम सुंदर का संग कब मिलेगा जिस प्रेम को बोया है उस प्रेम का परम फल श्याम सुंदर का संग प्राप्त करना प्यारे की सेवा में कर सकूं ऐसा सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा इस लता में फल जाने कब आएंगे इस प्रेम की लता में इसी रूपक को पकड़ करके यहां पर सैतीसवें श्लोक में श्री श्यामलाजी कह रही हैं कि राधे सतेन फल तो यद तत् फलिष्यति सखी कैसे कह रही है कि ये लता फूत नहीं हुई है कोई बात नहीं यदि नहीं भी हुई है नहीं भी हुई है तब ये फलीभूत एक एक होगी कि तो सामाने ये कृष्ण त्रिष्णारूपी लता तृष्णारूपी तरु त्रिष्णा तरु यदि अभी तक फलित नहीं हुआ है तो एक ने एक दिन ये कृष्णा रूपी फलू अभिलाषा रूपी वृक्ष या ही फलित होगा देर नहीं है बस फलने वाला ही आश्चर्य मत्स्य अलसांगे प्य बुद्धि आश्चर्य की बात है मुझे तो इसने तेरी आशारूपी तृष्णारूपी लता में फल लगे हुए दिख रहे हैं और वे फल तेरे अंग के ऊपर भी दिख रहे हैं तू कह रही है कि तृष्णारूपी वृक्ष फला नहीं है परंतु मुझे तो तेरे हृदय में जो तृष्णारूपी वृक्ष है उसके फल तेरे अंगों से टपकते हुए दिख रहे हैं अर्थात श्याम से मिलन के चिन्ह रे श्रीअंग में साक्षात दिख रहे हैं तक फलिष्य आश्चर्यमस्य फलम अपी अलसांग बुद्धि बड़े आश्चर्य की बात है अस्सी तृष्णारूबी वृक्ष के फल को मैं तो अरे अलसांगी ये बड़ा सुंदर प्यारा सा संबोधन है जिसके अंग अंग में आलस्य अभी टूट टूट करके भरा है अभी अंगों में जहा आल भरा है अरे अल्फांगिक मैं तेरे श्री अंगों में उस फल का दर्शन कर रही हूं तो आश्चर्य आश्चर्य है कि तू कह रही है कि वो वृक्ष अभी भी फलीभूत नहीं हुआ है अवश्य वो फलीभूत होगा परंतु तो आश्चर्य की बात है कैसे तू कह रही है कि अभी वह वृक्ष फलीभूत नहीं हुआ है क्योंकि हृदय में जो लता है जो वृक्ष है उसके फलों को मैं तेरे अंगों में देख रही हूं अरी सखी आस्वाद्य मान मत सौरभ माद इन फलों की सुगंध का तू आस्वादन कर रही है सुगंध को आस्वाद्य मान इन फलों का तूने आस्वादन किया और उन आस्वादन की सुगंध अभी भी तेरे अंगों में दिख रही है अर्थात श्याम सुंदर से मिलन करके आई है श्याम सुंदर के श्रीअंग की गंध तेरे अंगों में अंगों से और जैसे आंध सर्वत्र फैलती है इसी प्रकार प्यारे से मिलन होने के पश्चात जो स्वाभाविक संतोष है कि आहा प्यारे ने मेरी सेवा स्वीकार की इस संतोष को प्राप्त करके तू कृतकृत हो रही है तो आस्वाद मानव उस फल का मिलन रूपी फल का आस्वादन करके सौरभ मादताली उसकी सुगंध से अभी भी तू मदम हो रही है मादित हो रही है उसकी सुगंध बाहर भी तेरे अंग से भी अंग अंग से भी श्याम सुंदर के श्री अंग की सुगंध प्राप्त हो रही है और श्री आनंद का जो प्रभाव है वह प्रभाव भी तेरी चेष्टाओं में कहीं ना कहीं दिख रहा है तुझमें जो आलस दिख रहा है वो आलस अद्भुत होकर के विराजमान है अननुभूत प्रत्याय स्वच्छई तो सौरभ तेरे श्रीअंग से जो शाम सुंदर से मिलन की सुगंध आ रही है यह सुगंध प्रत्ययती इस बात का विश्वास दिला रही है कि तुझे फल की प्राप्ति हो चुकी है माने विश्वास ये विश्वास तेरे अंग की गंध दिखा रही है कि तुझे से मिलन की प्राप्ति हो गई है अनन भूतम ये प्रेम का एक स्वभाव है कि उसमें अनुभव कर लेने पर भी यही प्रती होती है कि जैसे अनुभव नहीं किया गया है तो अब देखिये बोलने की कितनी चतुराई है आदमी फूहर हो तो किसी की बात को काटना है नहीं ये गलत है ये ऐसा है पंत यहां पर श्री श्यामला जी राजनीति की बात को काटती नहीं है राजनीति की बात को कैसे कितनी मधुर प्रकार से माइल्ड में वो कैसे सुधारती वो प्रकट हो रहा है कि अरे सखे तू कह रही है कि तेरा फल वो आशा जो वृक्ष है कृष्णारूपी वृक्ष वो फल नहीं दे रहा है फल नहीं दे रहा है तो आप फल देने लगे। लो उनकी बात भी रख का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल निषेध कर रहे हो ऐसा नहीं है उसको बिल्कुल डिनाइल कर रहे हो सो बात नहीं है थोड़ी सी मधुरता के साथ में उसी बात को कहीं बड़े सुंदर प्रकार से मोड़ करके उसको प्रस्तुत कर रही है कि अभी सखी यदि तू कह रही है कि वो अभी भी फल नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं फल देने लगेगा तुझे अनुभव होने लगेगा मैं तो ये देख रही हूं कि वह फल देने लगा है और वो फल तेरे अंग में दिख रहा है ये सखी का स्वभाव तो सखी में और प्रतिपक्षा में यही अंतर है तो प्रतिपक्ष की भावना करेगी और सखी प्रेम को तो बढ़ाएगी तो श्री इस पूरे में ये देखें तो इसकी एक विशेषता है श्री जी के साथ में राधानी का जो संवाद है इस संवाद में श्री राधिका के प्रेम को कैसे बढ़ाया जाए इसका प्रयास किया गया है प्रयास करके प्रेम को खंडित करना लक्ष्य नहीं है बल्कि परिहास प्रेम को बढ़ाने वाला और अंत में संतोष को उत्पन्न करने वाला सखी का का का मित्र मित्र जो धर्म धर्म है, वो मित्र का धर्म है, यहां प्रकट हो रहा है कि यदि कृष्णारूपी वृक्ष फलीभूत नहीं हुआ है तो अभी फलीभूत होगा मेरा अपना अनुभव यह है कि वो तो फलीभूत हो चुका है और उसके फल तेरे अंग में दिख रहे हैं उनका परिणाम तेरे अंगों में दिख रहा है अरे उन फलों का तूने अच्छी तरह से आस्वादन किया है और उनकी सौरभ सुगंध तेरे अंग अंग से प्यारे से मिलने के कारण जो हर्ष है वो अंग अंग से सामने प्रकट हो रहा है उसके सौरभ से तू मादित होकर के विराजमान है प्रत्याय या इस बात का मुझे तो पूरी तरह से विश्वास दिला रहा है कि तुझे का मिलन प्राप्त हो चुका है और तेरे हृदय में कृष्णा जो वृक्ष था वह पूरी पूरी तरह से अब फल चुका है पक चुका है और उसकी सुगंध चारों चारों ओर बिखर रही है अनंभूत मेवस्व उच्च अरी सखी तू उस फल का आस्वादन करके भी आज अनुभूत जैसा आस्वादन नहीं किया है ऐसा अनुभव कर रही है उच्च उच्च प्रकार से अतिशय को यह अनुभव कर रही है धन्य है तेरा प्रेम जो आस्वादन प्राप्त करने पर भी कभी भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है कि विभु रखे कल्याण वृद्धि जहां विभू हो करके भी आपे उप उपु आ, वक्रमा शुद्ध तो गुरु रि कलियन गुरु रि गौरव तो बिहुरपी कल्याण सदा वृद्धिम गुरु रि गौरवचर्या विहीन मो उपचित वक्रमा शुद्ध जयति मुद्दे राधिका अनुराग श्री राधिका के उस अनुराग की जय है जो कि गुरु होने पर भी सदा वृद्धि को प्राप्त करते अब जो गुरु है वो वृद्धि को क्या प्राप्त करेगा परंतु श्री राधिका सबकी गुरु है फिर भी उनका प्रेम सर्वदा वृद्धि को प्राप्त हो रहा है तो गुरु कल्याण सदा विधि ये प्रेम की वृद्ध धर्माश्रय था विभुरप कल्याण सदा विद्धि गुरु रौरवचर्या विम विभू होने पर भी वृद्धि और गुरु होने पर भी गौरवचर्या उसमें नहीं है अभिमान में, बल्कि उसमें तीनता मान और हुआ है, पंत हृदय बिल्कुल शुद्ध है बांधता होते भी छल कपट नहीं बानता है पंत छल नहीं ऐसे विरुद्ध धर्माश्रय श्री राधिका उनके अंदोरा की जय हु जैसे श्याम सुंदर विरुद्ध धर्माश्रय है दामोदर लीला में बिघु होते हुए भी बध रहे हैं मृदभक्षण लीला में अपनी ब्रह्मरूपता सर्वाश्रयता यशोदा जी को साक्षात दर्शन करा रहे हैं परंतु फिर भी बाल का आकार है मध्यम आकार में ही विराजमान रास में सर्वत्र व्यापक होते हुए सब गोपियों के साथ में नृत्य करते हुए भी प्रियाओं के सामने अंजलि बांध करके दीन बन करके खड़े है विरुद्ध तो धर्माश्रयता जैसे भगवान में विराजमान है इसी प्रकार श्री राधे का प्रेम उसमें भी विरुद्ध धर्माश्रयता विराजमान है आस्वादन करने पर भी अनुभूतम एवं ये विरुद्ध धर्माश्रयता रहती पक्षमावली बत यदीय रसेन सोरे नारंज तन मुख तन तदप्य पश्य अधरो तथा तो कितना बड़ा अंतर है मेरी दृष्टि में और तेरी दृष्टि में मैं तो ये देख रही हूं कि तूने आनंद की पराकाष्ठा प्राप्त कर ली है और तू ये कह रही है कि मुझे तो उसकी एक झलक भी प्राप्त नहीं हुई आनंद की एक कण का भी सीकर भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ कैसा अंतर है कि पक्षमावली बतंज तेरी पलकों को मैं देख रही हूं पक्षमावली पक्षमा ने पलक तेरी पलकों को मैं देख रही हूं आंखों को देख रही हूं कि शाम इस मधुर रस के लाल मां से तेरी पलकें भी लाल हो रही हैं अर्थात शाम के साथ में तूने जो मिलन प्राप्त किया उससे तेरी आंखों में पड़े हुए हैं आनंद की लाल तेरी पलकों के ऊपर छलक रही है तो पक्षमावनी तेरी पलकें यदि मैंने जिसम मिलन के रस से तृष्णारूपी वृक्ष के फल के रस से अर्थात मिलन के रस से रस्से लाल रंग से रंजित हो गई हैं। कंज मुखी पांतो अरे कंज मुखी अरे कमल मुखी कमल के समान मुख वाली हे मेरी सखी तेरी बलिहारी जाऊं, तदपि अपश्य है तू उसको भी नहीं देख रही है सही तेरी आंखें कैसी सुंदर लाल हो रही हैं अनुराग के राग से वे लाल हो रही हैं परंतु तू उसको नहीं देख रही है इस फल का आस्वादन लेते हुए तेरे अधर वृण से युक्त हो करके ये अधर कहीं घाव से युक्त होकर के तेरे अधर विराजमान है जिस मिलन रूपी रस का आस्वादन लेकर के बहाने से तेरे से युक्त विराजमान कैसे कह सकती है तू कि मुझे उस फल की प्राप्ति नहीं हुई परंतु तो आश्चर्य है इस प्रेम की कि तदपि तो पहली जो पंक्ति है वो पंक्ति तो है प्रत्येक लाइन में आधा जो भाग है वो तो है मेरा अनुभव मैं तो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष ये देख रही हूं परंतु न कदापि आश्चर्य की बात है कि कि तू कहती है कि मैंने उसका कभी आश्वादन किया ही नहीं परंतु मेरा जो अनुभव है वह है प्रत्यक्ष प्रमाण और तेरा जो अनुभव है वो है अनुमान प्रत्यक्ष की अपेक्षा अनुमान दुर्बल होता है हाथ कंगन को आरसी नहीं होती है तू अनुमान के कारण कोई बात कह रही है मैं प्रत्यक्ष जो देख रही हूं उसके द्वारा कोई बात तो को कह रही जहां पर इंद्रिया संयोग इसका नाम है प्रत्यक्ष है। जहां पर लिंग परानुमर्श हो उसका नाम है अनुमान तो तू जो कुछ भी बात कह रही है बोले हाय मेरा हृदय व्याकुल है इसलिए पता लगता है कि मुर्गो तृष्णारूपी वृक्ष अभी फला नहीं है तो तू हृदय की व्याकुलता के आधार पर कृष्णारूपी वृक्ष को अभी फल रहित देख रही है तेरा जो अनुभव है वो अनुमान के आधार पर है जबकि मेरा अनुभव साक्षात इंद्रियार्थ सं के कारण है मेरी आंखें साक्षात तेरी आंखों को लाल देख रही है अरी सकी, तेरी आंखें उन्नी हैं रस में डूबी हुई हैं तेरी आंखें आंखेंग आपके लाल रंग में डूबी हुई विराजमान हो रही हैं अतः ऐसा मत मत कह मक्के मक्के मेरे उस रस का आस्वादन नहीं किया है मेरा वो तृष्णारूपी वृक्ष अभी फलीभूत नहीं हुआ है यहां पर भी वो विरोधावासल का मेरा अनुभव अलग है तेरा अनुभव अलग है मेरा अनुभव यह कहता है कि तेरी आंखें आनंद के रस में लाल हो रही हैं जबकि तेरा अनुभव यह कहता है कि तदपि तू तू कहती है कि मैंने देखा ही नहीं है प्यारे मेरा अनुभव यह कहता है कि तेरे अधरों पर मिलन के चिन्ह हैं तूने उस आशारूपी वृक्ष का आस्वादन किया है इसलिए तेरे आधार में मिलन के चिन्ह हैं जबकि तू कहती है कि मैंने इस फल का कभी भी आस्वादन किया ही नहीं सुनकर कह रही हैं कि श्यामे तो अलक्षित मन नि व्रणा हसत मां यद तू ब्रीमी विद्युत बिहं तिमिर निशीत दशो तक सद्य पुनर्दुणी बोले अरे सखी तू ने तो मुझे निरुत्तर कर दिया ये कहकर के तू अनुमान के आधार पर कह रही है जबकि मैं हाथ कंगन को आरसी नहीं मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर कह रही हूं शामिल तुम अलम अरे तू वास्तव में अलम माने पर्याप्त है तू मुझे निरुत्तर करने में पूरी तरह से समर्थ है अब ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है अलम अलम तू वास्तव में जो कुछ कह रही है वो पर्याप्त है मैं तेरी बात को काट नहीं सकती हूँ परंतु अरी सखी क्यों मेरी खिल्ली उड़ा रही है ऐसा कह करके तेरी आंखें लाल हो रही है तेरे अघरों के ऊपर कहीं व्रण दिख रहे हैं ये बात कहकर के अलक, व्रण को तो देख लिया मेरी आंखों की ललोई को तो देख लिया पर मेरे हृदय में जो घाव है उसको क्यों नहीं देख पा रही सखी तू ऊपर की ऊपर की चीजों को देख रही है मेरे हृदय की जो पीड़ा है उसको तू नहीं देख रही है आंखों की ललोई ऊपर की वस्तु है ओठ के व्रण ऊपर की वस्तु है परंतु मेरे मितान स्वांत व्रणा अलक्षित तू ने मेरे हृदय में जो व्रण है हृदय में जो पीड़ा है खाव है उसको नहीं देखा है हसा से माम इससे अरी सकी क्यों मेरी खिल्ली उड़ा रही है क्यों मेरी हसी कर रही है यद तो बी मेरी इस बात को तो तू समझ ले इसीलिए मैं तुझसे एक बात कह रही हूं कि विद्युत रात हो को गहरी और उस अमावस्या की रात्रि में बादल और आगे हो तो एकदम हाथ से हाथ नहीं दिखे ऐसी गहरी रात्रि है अधेरी और उसमें यदि बिजली चमके तो बिजली खूब चमकती प्रकाश एकदम होता दिन में बिजली चमके तो प्रकाश नहीं होगा और गहरी रात में अमावस्या की रात में बिजली चमके तो और भी ज्यादा प्रकाश होगा तो विद्युत बेहंत तिमरम, विद्युत जो है वो तिमिर माने अंधकार को नष्ट कर देता है रात्रि में विशेष रूप से नष्ट कर देता है यद दसो इति द्विगुणी प्रभो प्रती ही परंतु दशा उस समय बिजली चमकने के बाद में जब जा चमक जाती एक क्षण के लिए चमकेगी और फिर बिजली गायब हो जाएगी उस समय अधेरा और ज्यादा दुगना हो जाए तो बिजली का प्रकाश भले ज्यादा हो परंतु बिजली अंत में अंधकार को ही उत्पन्न करती है इसी प्रकार श्याम सुंदर का यदि मेरे मेरे द्वारा आस्वादन भी प्राप्त हुआ है श्याम सुंदर के माधुर्य तो अंत में परिणाम में मेरे हृदय में पीड़ा को निराशा को व्याकुलता को तृष्णा को और अधिक बढ़ा जैसे बिजली की कौंध के बाद में अंधकार दुगना गहरा हो जाता है इसी प्रकार यदि मिलन भी हुआ है तो ये मिलन मेरे हृदय में वेदना को और अधिक बढ़ाए तथा तथ पुनर्दुगुणी वह सब्ज माने तुरंत ही दुगुणी रहती दुगना कर देता है भोग प्रति ही इस बात को तू नहीं पहचान रही है तूने जो कहा उस बात को चलो मैं मान भी लू कि वो फल मुझे प्राप्त हो गया परंतु तो फल की प्राप्ति होने पर भी मेरे हृदय में वेदना और अधिक बढ़ रही है जैसे कि बिजली की कड़क अंधकार में ज्यादा चमकती है परंतु तो कड़कने के बाद में बिजली जब अंतर छुपती है उसके बाद में अंधेरा और भी ज्यादा गहरा हो जाता है पुनर्दुगुणीति भो प्रति ही इसको तू जान जितनी भी बातें हैं वो सब अलंकार में कही जा रही हैं चाह करके सारी बात कह रही है हे सकी, जो कहा वो ठीक है तेरी बात को श्या कम अलम तेरी बात को मैं काट नहीं रही हूं परंतु तो अलक्षित मन नितांत स्वांत व्रण तूने मेरे हृदय की पीड़ा को नहीं समझा है तू मेरा हंसी कर रही है देख बिजली प्रकट होती है परंतु बिजली अंधकार को उल्टा और दुगना कर देती है ऐसे मेरे हृदय की पीड़ा को दुगना कर देती है और इसी प्रसंग में इसी के उत्तर में श्री श्यामलाजी कह रही हैं कि राधे नहीं नहीं कला निधि अयम विधनी स्वाम संतता मृतमयी अधिनोप कराग्रही श्री श्याम सुंदर तो कलाधि हैं, वे तो चंद्रमा के समान हैं। हरी सखी चंद्रमा की को कहा जाता है वो अमृत कर है चंद्रमा की किरणों को अमृतमय कहा जाता है तो श्री श्याम सुंदर संततम अमृतमय कराग्र ही अपने अमृतमय कराग्र के द्वारा अपने अमृतमय नखों के द्वारा तुझे उल्टा और प्रफुल्लित करने वाले हैं तो कलाधि अयम श्याम सुंदर कला निधि है विधायी श्याम सुंदर सौभाग्य से तुझे प्राप्त हो गए हैं कला निधि विधिना सौभाग्य विधि के द्वारा तुझे उपनीत तुझे प्राप्त हो गए हैं तो वे श्री श्याम सुंदर रूपी चंद्रमा तुझे निरंतर अमृतमयी अधिनोती अमृत में अपने नखों के द्वारा तुझे अधिनोती माने सुख प्रदान कर रही तत्त कला स्वयं हो विभर्ती तेरे श्रीअंग में श्याम सुंदर के नख की कलाएं कहीं तेरे श्रीअंग में विराजमान हो रही हैं तो तेरे श्रीअंग में श्याम सुंदर के अमृतमयी किरणों का स्पर्श तुझे प्राप्त हुआ है यह तेरे श्रीअंग में प्राप्त हो रहा है अतः अली सखी विद्युत श्याम सुंदर तो बिजली नहीं है श्याम सुंदर तो कला निधि है इसलिए बिजली की उपमा मत दे तूने जो बिजली की उपमा वो उचित नहीं है उनको तो कला निधि कहना ही उचित है क्योंकि उन कला निधि की कि अमृतमय किरणों से तेरे श्रीयंग से आनंदित हो रही। ऐसे अपने अलंकार में जब यह कहा और रूपक का का जब प्रयोग कर रहे हैं कि अमृतमय कराग, कराग्र कराग्र में श्लेष अलंकार का प्रयोग है कर के दो अर्थ कर माने किरण कर माने हाथ श्याम सुंदर के पक्ष में कराग माने नख और श्री चंद्रमा के पक्ष में से है किरण तो जैसे अमृत में किरणों से उस वृक्ष को संचित सिंचित करता है चंद्रमा इसी प्रकार श्री रूपी कला ने अपने श्री हस्त से तेरी इस देह रूपी अमृतमई इस देहमई तेरी इस स्वर्ण लता को इस वृक्ष को हरा भरा कर दिया है परंपरा प्रफुल्लित कर दिया है अब इसके उत्तर में अब श्री राधा रानी कहेंगी आगे के अरी सखी तू कह रही है कि चंद्रमा की किरणों से तेरा अंग प्रकाशित हो रहा है ये प्रकाशित नहीं हो रहा है जो चिन्ह जिनको तू कह रही है कि ये श्याम के के नख के जो चिन्ह हैं वे तेरे श्री अंग को उल्टा प्रकाश प्रदान कर रहे हैं आनंद का प्रदान कर रहे हैं आनंद नहीं है ये तो चंद्रमा ने मुझे कलंक ही प्रदान किया है चंद्रमा में कलंक ही तो होता है कहीं ऐसा नहीं है कि चंद्रमा अपने कलंक को मुझे छोड़ रहा है मेरे पास में छोड़ रहा है और इसका ये जो संवाद है तो कितना बारीक संवाद और कितना साहित्यिक जिसमें परस्पर प्रीति को बढ़ाया जाए कहीं चौरासी भी ग्राम्यता नहीं है पन नहीं है श्री सखी सर्वदा सर्वदा श्री राधिका के प्रेम को वार्तालाप में बढ़ाती है की खान है कहे रसीली बात गुणों की खान है और सर्वदा रसी की बात रस की बात करेंगे और प्रियालाल इन रसीली बात को सुनकर के विकसते हैं तत्काल तत्काल विकसित होकर के विराजमान होते हैं रसीली बात को सुनकर के तो होकर के ही विराजमान होते हैं तो श्री प्रिया जी इस बात को सुनकर के अपूर्ण से आनंदित हो रही हैं श्री प्रिया सखी के साथ में वार्तालाप परंतु इस वार्तालाप में कहीं भी आक्षेप नहीं है बल्कि प्रीति को बढ़ा रही है और कितनी बारीकी से प्रयास किया जा रहा है हसी जो है उसमें जनाबी इसलिए बहुत ही साहित्य जो पर और एक शिष्ट जो परिहास है वो शिष्ट परिहास यहाँ पर प्राप्त हो रहा है यहाँ पर बात को पकड़ा जा रहा है पहली बात को पकड़ करके दूसरा उत्तर दिया जा रहा है परंतु तो कहीं भी रसाभास उत्पन्न नहीं होता है यही है। परिहास का सर्वोत्तम स्वरूप हास्य जिसमें फूहपन है वो श्रेष्ठ नहीं है हास्य का एक सामान्य मनोविज्ञान है मनोविज्ञान शासन में साइकोलॉजी में कि जिज्ञासा उत्पन्न करो और बीच में ही तोड़ दो तो हंसी आ जाएगी हास्य के भीतर जो दार्शनिक सिद्धांत बसा हुआ है उस सिद्धांत को प्रकट करना किसी बहुत बड़े मनीषी का कार्य होता है प्रयास करना किसी बात को हंसा देना वो एक अलग चीज है उसके भीतर जो दार्शनिक सिद्धांत और जो वेदना है हास के भीतर भी जो वेदना छिपी हुई है उस ह्यूमर के भीतर जो पैथोस छुपा हुआ है उस पैथोस को पकड़ना ये बहुत कठिनाई की बात है और उसे कोई बहुत बड़ा शिल्पकार ही उस वेदना को कहीं प्रकट करता है तो श्री प्रिया जी के हृदय में जो अपूर्व वेदना है उस वेदना को यह परिहास भी बढ़ाने वाला है और प्रीति बढ़ा करके उस वेदना को बढ़ा करके शाम सुंदर से मिलन की उत्कंठा उसको अधिक विकसित करते हुए ये परिहास विराजमान है अतः सखी ये परम परम सुख की खान होकर के विराजमान है बेसना बढ़ाने वाली जो बात है रस को बढ़ाने वाली उस बात को भी करते हैं और प्रिया लाल इसको सुनकर के बिल सते हैं दिन रात आनंद पूर्वक बिलास करते हुए विराजमान बोलो श्री लाल लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री रमण हरि गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद जय सुनताय गौर हरिबो आज के आनंद की